that came out in the day. We should speak to you. Right. के अनुरू तदनुसार बनानी पड़ती इसके सुधार कल का प्रकरण है कि वेद के अनुसार मानव जीवन का चर्म लक्ष्य अंतिम उद्देश्य कीकृ कृत्यता ईश्वर प्राप्ति मोक्षर प्राप्ति एक संकेत आपको मिला है कि ईश्वर क्या कहता है वेद में क्या लिखा है वेद का सिद्धांत है कभी वह विधि अति लक्ष्य नंसा वेदे मनुष्य जाति के लिए एक उद्देश्य है कि व्यक्ति कुछ भी करता है वह उस समय सफल हो पाता है जब ईश्वर तक पहुंचता है ऋषियों ने ुदाय कोवि प्रहेश करणी निर्णय ने देखी कहा कोई अंतिम धर्म का निर्णय देना हो लेना हो तो एक वेद का विद्वान योगाभ्यासी संध्या की जिस बात को निर्धारित करता है उसकी बात मान्य होती है हजारों लाखों करोड़ों की बात उसके विरुद्ध मान्य नहीं होती स्वामी दयानंद सरस्तस्वती जी महाराज ने कितना महत्व दिया रेडियों को इतना महत्व दिया है कि अपनी बात को अपने मंतव्य को अपने कोई नए आविष्कार को इस रूप में महत्व नहीं दिया उन्होंने कहा कि के लेकर महाभारत काल के जैनी ऋषि पर्यंत जितने भी ऋषि हुए वो जो कुछ मानते मनवाते आए उसी को मैं मानता मेरा नया मत चलाना ले मत उद्देश्य नहीं इस से होता है ऋषियों के ऊपर उनका कितना विश्वास कहता है कि मेरा कोई नया आविष्कार या कोई नई बात खोया भी नई नीति मैं नहीं, नहीं करा रहा तो व्यक्तियों का जो निर्णय है वह निर्णय और हजारों लोगों का दूसरों का निर्णय जिस सामने आता है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ऋषियों के कहने को मानते हैं इस वर्तमान काल में आप विश्व को देखें मनुष्य समुदाय को देखें तो आप देख पाएंगे कि लाखों में नहीं करोड़ों में भी व्यक्ति पूर्णरूपेण विधिपूर्वक ईश्वरी प्राप्ति के प्रयत्नशील ने ऋषि परंपरा का लोप कारण ऋषि परंपरा लुप्त हो गई। और की परंपरा धरती के ऊपर उतरी है इस समय और भोगवादी व्यक्ति न अगले जनों को मानते न पिछले जनों को मानते न धर्म के आधार का धन कमाना मानते न खान पान नियंत्रण मानते न पशु पक्षी के साथ धर्म का व्यवहार करने के लिए तैयार है ये इतनी बातें उनको किसी को मानने के लिए तैयार ऐसी में स्थिम हम क्या कर सकते और हम उनको रोक सकते आप उ कमजोरी के ते शु तो क्या सोचेगे हम क्या कर सकते है। आप क्या अस्तु आपति अपि बाह्य तु सुधर या तु अवीतवाद को दुवाद को कोरो सकते हैं र सकते हैं मदय चिके सम्यक् लोक दोगे समय तो तु जाएगा पर रोकना आवश्यक है समय और संकट हैं। तो हमें सोचने में दोष नहीं कर बैठेंगे विचारने के क्षेत्र में व्यक्ति क्या भूल करता है वह निराशावादी की बात को स्वीकार कर लेता है वो ये सोचता है कि मेरी शक्ति बहुत कम है हमारा संगठन भी कमजोर है हमारे पास में शक्ति भी कम है पर हम ऐसा कभी नहीं सोचे देखो शक्ति की बात जहां पर है पर है जा पर जीत है हार नहीं है एक को सामने रखो बद्धान्त सम्यो सत्य जीत है हार नहीं है बी जीत है ये अलग आप ये सोचना प्रारम्भ के कि हम कुछ ही काल सारे को वेद विश्वे मार्ग पचा खला केगे ऐा सोचना उचित ये जब भी हो सकेगा और भी होगा, उतना हो जाएगा पर हम अपनी पूरा अब ध्यान देना अपनी स्थिति को ठीक बनाने के लिए ऋषियों के सिद्धांतों को सामने रखिए ऋषि क्या कहते हैं उसमें आपका मत और ऋषियों का मत आपस में टकराएगा जब आपका मत और ऋषियों का मत टक्कर में आएगा आपस में उस समय भूल न करना करना ही हमारी बात चीख है बस इस मूल के कारण व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सके कारण क्या है सुनो हमारे जीवन में हमारा जो स्तर हमारा ज्ञान हमारी योग्यता ऋषियों को देखते हुए कितनी कम है जहां पर ऋषियों ने खड़े होकर के संभागी लगा के ईश्वर का संस्कार करके इनका निर्वाचन किया सिद्धांतों का वहां पर हमारी बुद्धि कितना काम करती है यह देखने की बात है इसलिए व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि ऋषियों की बात और हमारी बात जब टकराने लगे तो अपनी बात को छोड़ आज ये बढ़ना हो तो ऐसे करना पड़ेगा जब भी हमारी बात और ऋषियों की बात टकराती है तो अपनी बात छोडे आग पचा वर्ष के मेशियो पचा वर्ष यं गोडि आश्रमो गुरुपूर्णो बन्धपुर आपमा वेदं मत मानना ही ये ये जब वैशिन्ते मे माने कोग्रो तो एभा <laughs> <laughs> बदलो है उसके यो सत्य ठनोच्यो ई गलों से क्यों बताना चाहते हैं ऋषियों की पद्धति नहीं है महर्षि दान के जीवन को देखते जाओ जहां यहां जाके वो सेंसिंग तीस पैंतीस वर्ष बताते हैं चलते नहीं और जिस किसी गुरु के पास कोई बात अच्छी उसको पकड़ और छोड़ा नहीं उसको पकड़ती और छोटा ही डिप्ट को झूठ से नहीं होगी एक बार की घटना आती है जीवन में किसी ने कहा तो तो महाराजि आगामि भाग कि भागी व्यते तु भाग केति चक्रा बाका छुडा मुख्य ले एक बताते मन्द्रे बता मन्दिरी मोटे तादृश मन्दरं जाग्यी सही आजिवाके ववाज लडा गी मे और महे क्रीराना मो तादृश बाले उपरि गला गाते उत गीं नशा उतर और बताते ऋषि ने कहा कि ऐसा काम आज से आज उसको पूरी नहीं करूंगा कृषि भी जिसका रहता है और जिस जिस के कॉल में जाते हैं जो जो सत्य रहता है उसको लेते जाते हैं जिसके पास है जो एसत रहता है वो देते हैं एक ही चर्चा ही है वो वेदांति घर वेदांति घर धन मास्क उसमें ऋषि ने कुछ सुने पड़ा कैसे देखो जो बात ठीक है वो ठीक है और ये कि सांस मुझे नहीं सकता कि हम जो बात ने मैं जो वहीं वही जोड़ जब जब जो जो बात सत्य आती है जो ऋषियों का अनुकरण करना हो। और याद रखना इस बात को जहां जहां पर हमारी बात और लाखों लोगों की, की बात कचरा है वहां ही बात मानी है काला प्रभाव को समझ जो कुछ प्रयोग करके देखेंगे ये पता चलेगा कि इतने दिनों तक हम पूर्वता की बात करते रहे और ऋषियों की बात नहीं मानी अब ऐसी भूल नहीं करेंगे कारण क्या है ऋषियों का जो स्तर है इतना ऊंचा आपका स्तर करोड़ों लोगों का स्तर उतना है ही नहीं वो वहां खड़ा होकर देख नहीं सकते उतना ज्ञान विज्ञान विशुद्ध आत्मा लोगों की नहीं मूल में किया, किया है सिद्धां किया है विशुद्ध रूप में किया है और अशुद्ध बुद्धि वाला उनका सुखता था अब इसके दिशा ने किया संसार के समस्त सुखों में क्या प्रकार का दुख है जैसे व्यक्ति की योग महित क्या समझेगा संसार के प्रत्येक सुख में क्या प्रकार का दुख व्यक्ति देखा है और उसके देखने के व्यक्ति की रुचि योग्य होगी ऋषियों का अनुभव सुनो पत्नी जी ने एक प्रश्न उपस्थित किया था कि सती मूल्य सभी पापों जाती आयु होगा दूसरे पास सती मूल्य जनक अयोध्यानि जी को जन्म मिलता रहेगा, जीने का जीनकाल मिलता रहेगा, बहु मिले रंगे डेर लाख प्रपूनि हिन्दुस्वान् का किल्य यदि जात भोग का काल पुण्य तो जातियु भोग सुखदाय मिलेगे यदि जातियायु भोग काण पाप है जाति भोगीदाे कल्पना पूरे कर्म किन्म मिलेगा सूर्ये के जातियु भोगे मिले और अये तु सूर्य कन्म मिलेगा ये स्थितिण्य मूल होगा हा जातीय भोग का तो अच्छा जीवन मिलेगा पुरुष का जीवन मिलेगा और यदि इसका पाप मूल कारण होगा तो उसमें नीचे योनिया की योनिया मिलेंगे ये और कहना चाहते हैं आगे क्या कहना चाहते हैं वो कहते हैं ठीक बात है कि आप पुण्य करके आप उत्तम जाती आयी भोग प्राप्त कर लोगे परंतु परिणाम ताप संस्कार दुखई गुरवृत्ति विरोधाच्य दुख में व श्रम दिखी है यह सूत्र उन्होंने कहा कि संसार के अंदर कितनी ऊंची से ऊंची जाति प्राप्त कर लो कितने से ऊंचे से ऊंचा पुरुष का जन्म ले लो पर चार प्रकार के दुख ऊंचे छुटकारा को देखी देखता है लौकिक सुखों में उसकी रुचि जो है योग्य होगी स्वामी दयानंद सरस्वती के घर पर सब प्रकार के साधन थे महर्ष जी ने देखा मृत्यु नाम की जो है भयंकर यह घटना मेरे साथ लगेगी किसी दुख से मैं निब करो क्या मृत्यु आपको याद आती है कभी अच्छा ये बताओ कभी निर्णय किया हो आपकी मृत्यु होगी ये निर्णय हो गया है हो गया आप करो हम देखो कितने दो निर्णय कर लिया है आपकी उसे देख लिया आपने आया अब हम थोड़ी सी कहनाएंगे चले वस्तु तय ये ज्ञान व्यक्ति के दिमाग में बैठता नहीं है, वो है ये वो के मानता है मैं सदा जीऊंगा जिसका दिमाग बना हुआ यह तो थोड़ी खड़ा होगी कहीं ना कहीं मैं मनूंगा नहीं तो उसको पागल के लिए आ रही इसलिए दिखेते वस्तु तो यदि देखा जाए ना ऋषियों के दिमाग की नहीं की नहीं जाए, तो, तो में क्या है, एक यदि गृही जाय तु वास्तवे क्याख्यं एकी मेगा ते जानता मता मे मृत्यु निश्चितरूपेण स्वामीजी केमाग आग बालक फर्क ने लाख तु मिलि छोडे गोड जाता शाीर्ति किल देखना सुनी और देखी क्षण प्रश्न और प्रश्न उजिक अनेको मिके युवे बता संसार सम्यक् बि आश्री क्याहनी भूतानि पच्छन्ति इमानयम् शेषामान्ते किं शरीम अहं प्रतिबन्ध भूत मोक्षा है एनी एनी और शेध जो लोग है वो इच्छुक हैं हम सदा जीते रहे यही आश्रय की बात है आप यही जाते जीते रहे वो लोग जाते ना नहीं जाते बस बोलो जाते ना तो बस इस चीज से निर्णय हो गया कि आपने उन्हें मरना जाना नहीं है एक विरोधित मातने के लिए एक व्यक्ति ने सुनाते हैं नींद भी करना चाहिए देखिए आपको नीला नहीं होगी ठकान हो, हो जाती है तो उसको जगाना और की उसकी रोचकता बढ़ाना बेहतर उस लेखक भी देखा ये एक लक्कर था और वो रोज गच्छ अपने लक्षणों का कक्षर बांध जाता उसको बेचता अपने परिवार का पालन पोषण करता कल्पना अथवा दृष्टान्त लेकिन लेखता है एकदम बड़ा दुखी बेचारा पसीनम पसीना हो रहा और उसने उस कच्चर को भूमि में पटक दिया कहने लगा हे मौत मुझे तो आज ही उठा ले पहले से तो मरना पद दिया लेकिन कल्पना करता है मौत आ गई काम आगे खड़ी हो गई कहिए भाइय मौत दे आज कौन है उनके थे कि मैं मौत हूं फिर बताओ क्यों आई आपने तो चाहता एक मौत मुझे उठाने एक जीने से तो मरना चाहे वो उठाने के लिए आई कडायुक्ति चिन्ता मे मार्णी कि कोडि क्या है गुरुवृत्ति विरोध सुख क्या है दर्शन का विषय है गंभीर पर बार बार पढ़ने से बार बार सुनने से बार बार मन करने से इतना गंभीर होता हुआ भी इतना अच्छा और स्थूल बिल्कुल ऐसा बन जाता है प्रश्न माता है समय लगता है परिश्रम करते हुए पड़ता है तो ऋषि ने कहा कि परिणाम दुख है संसार में और संस्कार दुख है संसार में और भू व्यक्ति विरोध दुख है चार प्रकार का दुख सुख में विस्तृत रहता है कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए चार प्रकार के दुख को देखता है तो संसार के सुख की भौगलिक इच्छा को समाप्त कर देता है इसके क्या खा नहीं है अब देखो नीचे क्या रखा है उत्तर अभी को भी सुखी है यह संके है सांख्यिकाल कहता है संसार के अंदर एक तत्व नेता को छोड़ के एक सत्य योगी को छोड़ करके कहीं भी कोई भी सुखी नहीं ये देखो कुतरती कहीं भी को भी कोई भी सुखी ना हो कहीं भी कोई भी सुखी नहीं है और फिर कहता है तदपि दुख शबलम् इ पक्षे निश्चित विवेचकर दे देखो जो संसार मेख सुख दिखरा है तदपि दुःख शबलम् वो से दुख से मिश्रित है विवेकी की मूत्र मैंने सुनाया इनकी व्याख्या को समझने में परिश्रम करना पड़ता है और बात समझ में है जिस समय आपको यह बात समझ में उस समय आप युद्ध हवन के खड़े हो जाएंगे निश्चित रूपे से और फिर ये युद्ध मानसिक युद्ध योगाभ्यास का खेत रहता है जो कि रहता सतत युद्ध रहता सो जाने के पश्चात सुप्रमण युद्ध करता है नहीं? आप दिन में दट पड़े की दीजिए रात को सुखना लिया फिर आपको रहा था कि भाई झगड़ा मत करना सुपन में भी कहेंगे भाई मैं नहीं जुड़ूंगा तुम नहीं जगह सुपुन में भी लड़ाई करता अच्छा सुपन में तो दिन का जो संस्कार है दिन में जैसा प्रबल संस्कार होगा वो जीतेगा नहीं समझिए आप मुझे झगड़ा कौन कौन करके पता होते ये तो आखिडाया प्रो जगडा हो न बहु अतः अस्तु झगडे भी तीन तर शारीरि मुक् मुक्ति अरे वाचनिके अरे बिल्कु चुपरम् अगडा तीनो ते अहं मासीक झगे तु दूर्या झगा तु सप्ता अगडा तो इसको भी बंद करो तो ये जो युद्ध है मानव जीवन जीवन निर्माण के लिए करना पड़ता है ये अनिवार्य रूप से चलता हूं सतर्क करता है आप यहां श्लोक में सुना करते हैं उसका भाव सुनाता हूं उद्घोष किया एक विद्वान ने श्लोक बनाया कि संसार के अंदर महान भगवान हाथी को मारने और धरती पर दिशाने वाले मिल जाएंगे आपको शेर को भी उड़ाने मारने वाले मिल जाएंगे संसार में बड़े वीर मिलेंगे पर काम को रोकने वाले क्रोध को रोकने वाले व्यक्ति दुनिया कोई गिरना मिलेगा करोड़ों ये कोई खेल नहीं पर असंभव भी यह लड़ाना नहीं दोनों को साथ जोड़ो ये युद्ध युद्ध करने वाले लाखों लोग मिलेंगे अपने अपने देश के लिए मन बिटते हैं उन लाखों में एक वीड ऐसा नहीं मिलेगा जो काम वासी को कार्य काम को जीत रहे पर युद्ध करने वाला व्यक्ति सबको पुछाड़ देता है घबराने की बात बिल्कुल नहीं है तो हम ही सीखेंगे आप बाहर से सीखो देखो बाहर आप छोटी छोटी बातों को लड़ते हो छोटी छोटी को झटक देते हो छोटी छोटे नाराज हो जाते हो पता नहीं कितना बाहर कितना एक जीत नहीं सकते अंदर की कितने जीत हो गया और यह ऋषियों की बात दिमाग में रखो और युद्ध करो आंतरिक और पानी युद्ध तो हैं बाहर से चीजों को रोकना आंतरिक स्थिति में अध्ययन करते जाइए काला में ऋषियों की बात समझवाएंगी और यह पता चलेगा दुख में और श्रम विदेशी ना तो एक सिद्धांत को याद रखिए सूत्रों को देखिए कि एक ऋषि ने कहा चार प्रकार का दुख बिक्री कर संसार के सुख में यदि व्यक्ति विशुद्ध सुख चाहता है तो उसको छोड़ना पड़ता है ऋषि ने कहा कि संसार के अंदर बिना योगी बने ईश्वर के उपाय बिना कोई भी व्यक्ति कहीं भी सुखी नहीं है और उन्होंने कहा कि दुख के साथ सुख मिश्रित है ये तदपी दुख की, जो संसार में सुख जा लिखता है वो दुख से मिश्रित है विवेक लोग उस सुख में दुख में जाते करके उस सुख को भी दुख मान लेते हैं इसलिए इस रूप में जब आप जमेंगे आपकी रुचि योग में बढ़ेगी और ये सारा आपका जो जीवन है ये बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा तब करना आपके लिए कोई कठिन नहीं है पाणि पर संम कदा नहीं रहेगा ये सारी चीजे परिवर्तित होरणा जीवन सफल इसको अस्कु य विराम दिया जाता है